थे समझाते क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से सब उत्पन्न होता है इसे कहा इसके शिव क्षेत्र क्षेत्र का क्या संबंध है <coughs> दोनों का जो संयोग वो संयोग तो नहीं होगा वही क्षेत्र की और स्वायक संबंध नहीं होता है कार्य कांतु पटनी जैसे इस आक्षेप पर, पर सिद्धांत जी कहा क्षेत्र क्षेत्र स्वभाव इतर इतर तम अभ्यास लक्षण संयोग ये दोनों का अनूल्य भाष रूप संबंध है आध्यात्मिक संबंध है वास्तव संबंध नहीं है वास्तव सम्बन्ध हो नहीं सकता दोनों भिन्न स्वभाव है क्षेत्र क्षेत्र एक एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र होता है विषय होता है विषय विषय विषय विषय और हो गया क्षेत्र ज्ञान विषय होता है क्षेत्र विषय और विषय दोनों भिन्न है विषय होता प्रकाश पर विषय होता है विषय होता है सिद्रप और विषय होता जल दोनों परस्पर भिन्न भिन्न स्वभाव और परस्पर भिन्न स्वभाव भिन्न स्वभाव क्षेत्र क्षेत्र में संयोग क्या है इतर इतर तम अध्यास रक्षण इतर इतर परस्पर तम इतरे तरह और तम अध्यास इतर इतर अध्यास इतरत्र इतर से अध्यास इतरो अन्य में अन्य का अध्यास है कागत्म अध्यास और इतरे अश्विन इतर धर्म अध्यास धर्माध्यास एक होता है धर्मी अध्यास एक होता है धर्माध्यास लौह पिंड को अग्नि संबंध से लाभ हो जाएगा जो अग्नि प्रविष्ट हो जाता है तो लौप पिंड गोल दिखता है और उसको कहते अग्नि कहते लौ पिंड में अग्नि प्रविष्ट है दिखता है एक लोह अलग अग्नि अलग आने नहीं दिखता है तो लोह और अग्नि दोनों का तागात्म अध्यास हुआ इसको कोई लौह का है कोई अग्नि का है अग्नि दोनों का धर्मी अध्यासात्म अध्यास हुआ एक है न एक तो ब्रह्म हो गया धर्म अध्यास धर्मी के अध्यास तागात्मा होने से धर्मों का अध्यास होता है अग्नि में है लोहो में नहीं है तो लोहो में आरभ होकर अयोधी अयो पिंड जला देता है अयोधी तो अयोधि तो लोह पिंड में दगधित धर्म का अग्नि धर्म का अध्यास हुआ और वर्तूलाकार है लोह पिंड अग्नि वर्तूलाकार लोहो पिंड पहले भी तो अभी भी है तो वर्तुल्व और लोह पिंड का धर्म है अभ्यास होता अग्नि में अग्नि वर्तुलाकार कहते हैं दोनों धर्मी का अभ्यास होने से परस्पर धर्म का अभ्यास होता है तो इतर इतर धर्म अभ्यास लक्षण संबंध परस्पर का अभ्यास होता है इतरस्मिन इतरत्र इतरस्य से अभ्यास इतर इतर अभ्यास अन्न अभ्यास इतरत्र इतर धर्म धर्मध्यास धर्मधर्मी अभ्यास होता है लक्षण संयोग टीका नमस्कार भिन्न स्वभाव इतंत्र विषय विषय इतर इतर इतर इतर क्षेत्र क्षेत्र से क्षेत्र क्षेत्रानाधिकरणस्य क्षेत्र चैतन्य इतर इतर इतर अन्या, न, न, अन्या जैसे क्षेत्र में क्षेत्र का अध्यास अथवा क्षेत्र में क्षेत्र धर्म का अध्यास दोनों का हो धर्म से क्षेत्र में नहीं है उसका क्षेत्र में अभ्यास होता है क्षेत्र का क्षेत्र अनाधिकरण क्षेत्र अनाधिकरण से चैतन्य का अधिकरण क्षेत्र नहीं है चैतन्य तो क्षेत्र होता तो है क्षेत्रज्ञ में जो चैतन्य है क्योंकि क्षेत्र के चित्र थे उसमे तो चैतन्य तो है दे तो क्षेत्र क्या चैतन्य आरोपित होता है क्षेत्र दे। में देह में तो देह को क्षेत्र में शरीर में जाद् है क्षेत्र ज्ञा अनाधार से क्षेत्र आधार जिसका नहीं है वो जाड्दी आरोपित होता है चेतन में क्षेत्र में ये जो परस्पर अभ्यास आरोप रूप योग इत्तर इत्तर धर्म अभ्यास तथा तो निमित्तमा निमित्त क्या है क्षेत्र क्षेत्र स्वरूप विवेक अभाव निबंधर क्षेत्र और चेत्रक क्या जो क्षेत्र है अलग अलग स्वरूप है स्वरूप विवेक नहीं होता है विवेक अभाव मूलक विवेक अभाव निबंधन मूल कारण्य निबंधन का मूल कारण विवेक अभाव के कारण ही दोनों का अभ्यास होता है यदि पृथ्व पुत्र विवेक हो जाए तो भ्रमण नहीं होगा रजु सर्प वस्तुतः है सर्प का रजु वहीनिक विवेक हो जाए तो सर्प एव ऐसी हुआ विवेक अभाव के कारण अध्यास होता है सामने रज्जु को देखा था एम सर्प रजु शुक्ति का आदि नद विवेक ज्ञान अभाव अध्यारोपित सर्प रजता आदि सही होता रज्जु का विवेक नहीं होता है रज्जु तेनाली ज्ञान है अध्यास ज्ञान ब्रह्म होता है और अधिष्ठान का ज्ञान आवश्यक है सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान हो विशेष अवग्रहण हो और ब्रह्म होता है सामान्य ज्ञान से दिखता है रजती इधम से नहीं दिखती है और विशेष अग्रहण रजत ज्ञान नहीं श्रुति का श्रुत ज्ञान नहीं विशेष का अग्रहण अज्ञान है उनसे ब्रम होता है अग्रहण होने से फिर अन्यथा ग्रहण होता है रजु सर्प तेन अयम सर्प सुजतम रजत ये ज्ञान होता है <coughs> का रज्जु हो सर्प नहीं होगा तो रज्जु विवेक नहीं उनसे रजत ज्ञान नहीं उनसे सर्प त्यन ज्ञान होता है विवेक और ज्ञान अभाव के कारण विवेक ज्ञान अभाव अध्यारोपित सर्प रजत अध्यारोपित सर्प रजत का संबंध अयम सर्प दिखाते उसके साथ सर्प का संसर्ग आरोप होता है रजत अध्यक्ष रजत अध्यक्ष दोनों एक नहीं हो सकते दोनों का संसर्ग आरोप होता है एक होता है स्वरूप अध्यास एक होता है संसर्ग रजतम रजतम इनो प्रकार ज्ञान होगा के साथ रजत का साथ साथ रजत का, का संसर्ग संसर यही नहीं कहीं भी श्रुक्ति के साथ रजत का में संसर्ग कहीं नहीं आरोप है संसर्ग का अध्यास होता है इधम का रजत के साथ संसर्गा रजत का इदम भी संसर् का किन्तु स्वरूपाध्यास इदम का, होता है। का नहीं होता है रजत नहीं इसलिए रजत का इदम इधम स्वरूपाध्यास होता है रजत का स्वरूपाध्यास हुआ और संसर्गा दोनों का परस्पर है इदम का रजत में रजत का इधम इसे निष्पन्न हुआ रजत का इदम में स्वरूपाध्यास भी है संसर्गा दोनों है किन्तु रजत में इधम का केवल संसर्ग संसार का अध्यासाध्यास नहीं एक धर्मी अध्यास धर्माध्यास दो हुआ था एक संसर्ग स्वरूपाध्यास अध्यास संयोग संसर्ग का होता है टीका में अविवेक आरोपित तो संयोग दृष्टांत मानव अविवेक के कारण आरोपित तो संयोग होता है रज्जु ती का दिना उस उत्तम संबंध निगम है संबंध जो अध्यास उसका निगम करते संयोग ज्ञान ये गुप्त क्षेत्र क्षेत्र के संयोग क्षेत्र क्षेत्र का जो संयुक्त संबंध है अभ्यास स्वरूप जिस प्रकार अभ्यास धर्माध्यास धर्म अध्यास पहले कहा स्वरूप अध्यास संसर्गा इसी प्रकार अध्यास शब्द ज्ञान में प्रयोग होता है अर्थ में प्रयोग होता है ज्ञान में प्रयोग हो तो उसको ज्ञानाध्यास करेंगे अर्थ में प्रयोग होता है तो उसको अर्थाध्यास कर देस यदि ज्ञानाध्यास जो ज्ञान रूपाध्यास ज्ञानाध्यास अर्थस अर्थाध्यास अध्यास शब्द ज्ञान में और अर्थ में दोनों में प्रयोग होता है जो ज्ञान में प्रयोग करेंगे अध्यसनम अध्यास भाव में गाय करेंगे ब्रह्मज्ञाने अध्यासान <coughs> अर और अर्थ के अध्यास प्रयोग करेंगे अध्यासान का विषय अध्यक्ष कर्म निगा जो ब्रह्म ज्ञान है वही ज्ञानाध्यास है रज में सर्प ज्ञान होता है सूच में रजत ज्ञान होता है वो ज्ञानाध्यास ज्ञान ही अध्यास ज्ञानाध्यास अध्यात्कार का सनम, आरोपणन ब्रह्म ज्ञान ही अध्यास ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास होता है ब्रह्मज्ञान के विषय होता है अर्थ ब्रह्म ज्ञान का विषयभूत अर्थ वास्तव नहीं अनिर्वचनीय रजते में इधम रजत में जो ब्रह्म ज्ञान हुआ इस ब्रह्म ज्ञान का विषयभूत जो अनिर्वचनीय रजते हैं होता अर्थाध्यास अर्थस्थ अध्यास ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म का विषय वास्तव नहीं अनिर्वचन विषय <laughs> उसको भी अध्यास यहाँ फिर बता दिया स्वयं स्वरूप क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का जो संयुग संबंध है वो अर्थ ही अर्थाध्यास का ब्रह्मा फल से ये अर्थ अध्यास अध्यास स्वरूप क्षेत्र क्षेत्र संयोग क्षेत्र क्षेत्र संयोग ही अर्थाध्यास है नित्या ज्ञान लक्षण मिथ्या ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से लक्षित होता है ज्ञान लक्षण से ब्रह्म ज्ञान से भ्रम ज्ञान है तो उसका अर्थ ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है वो वास्तव नहीं है वो ब्रह्म ज्ञान का विषय है तो जोड़ता है अर्थ अभ्यास क्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र का जो सम्बन्ध है वो सम्बन्ध वास्तव नहीं वो अध्यास ज्ञान का विषय वो मिथ्या ज्ञान लक्षण मूल ज्ञान होता है कारण उसका कार्य होता है, है, ज्यान, ज्यान, का कारिय है, खेतर खेतर है भ्रम ब्रह्म ज्यान, तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ज्ञान का विषय ये कार्य है कार्य क्षेत्र क्षेत्र विषय अर्थाध्यास उसका ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान ज्ञानाध्यास होता है ब्रह्म ज्ञान को ज्ञानाध्यास ब्रह्म <स्याज़ाँ> ज्ञान के विषय को अनिवचन विषय को अर्थाध्यास तीन प्रकार होता धर्म अध्यास धर्माध्यास एक हो गया दूसरा हो गया स्वरूपाध्यास अध्यास तृतीय हो गया ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास और एक है चतुर्थ तो है निरुपाधि का अध्यासाधि का अभ्यास होता है उपाधि उपाधि है तो श्रोता का अध्यास होता है स्पटिक के पास जम उपाधि जब तक है तब तक स्फटिका रक्त दिखता है मालूम हो गया का जब समय दिखता है सर को ज्ञान कोई उपाधि नहीं रजिमेश निरुपाधि का अध्यास इसी प्रकार देहादि का अभ्यास होता है सोपाधि का भ्यास अहंकार उपाधि को लेकर के दयादि का अध्यास होता है सोपाधि का साथ और अभ्योध्या का <ref> आत्मा के साथ का का का में साधान की आवश्यकता नहीं क्या है दशा कुम के साथ नहीं उपाधि ज्ञान दिखता है निरुपाधिकर्क में साधु सर्क में दूर तत्व आदि साध को लेकर के कहीं कहीं अवय साध नहीं होकर के भी सो होता है ये अवय से नहीं होकर भी केत सर्पगंध केतकी गर्पगंध सर्पगा गो केतक गंध गंधा दोनों गंधो में कोई अवय साधु से नहीं है फिर वो अभ्यास होता है तो कहीं कहीं ऐसे होता है और ये धर्मी अध्यास के बिना भी धर्माध्यास कहीं कहीं होता है तो सर्वत्र धर्म अध्यास होने पर तो धर्माध्यास अवश्य होगा किन्तु धर्माध्यास तो अवश्य धर्म अध्यास कोई जरूरी नहीं इसका उदाहरण जपा घुषण का। स्पटिक के पास जपा घुषण रखने से जपा घुषणों का लौहित्य स्फिके में दिखता है किन्तु तो धर्मी स्फटिका और जपा का ताजात्म अध्यास वहां नहीं होता है स्फटिका को जपा नहीं करता है धर्मी अध्यास नहीं धर्म अध्यासा कुम का लोहित्य धर्म का अध्यास होता है तो उसको दृष्टांत देते हैं धर्मी अध्यास की बिना भी धर्माध्यास होता है इसलिए ब्रह्म सूत्र धर्मी अध्यास धर्माध्यास पुत्र कहा गया क्यूँकी कहीं कह धर्मी अध्यास नहीं होकर के भी धर्माध्यास होता है इसे जताक्षण अभ्यास निवृत्ति धर्म ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी इसे लेकर यथाशास्त्र शास्त्रों शास्त्र प्रमाणित क्षेत्र क्षेत्र जैसे शास्त्र ने कहा जानने वाले क्षेत्र की क्षेत्र परमात्मा क्षेत्र के अंत आत्मांति वेद परिज्ञान पुरोक यथाधि ज्ञान होगा क्षेत्र क्षेत्र हो गया महाभुता क्षेत्र का जैसे से को करते इसी प्रकार बुद्धि से इसको और उसको उसका प्रज्य बुद्धि के द्वारा विवाह करके न सतनाथ दुष्यतेम ये तत्व प्रभुक्ष गया इतना सर्वोपाधि विशेषम निरस्त सर्वपाधि विशेषा यशेष उपाधि उपाधि गाना सो जिसमें नहीं निर्विशेष ब्रह्म को जानता है पश्य निर्वशेष ब्रह्मता मातृ विज्ञानम प्राणेश विवेक ज्ञान आपद्य तो पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान होने पर ही ज्ञान होगा विवेक ज्ञान इसी प्रकार यहाँ भी महाभुता महाभुता बुद्धि इत्यादि का क्षेत्र का विवेक करने का पर क्षेत्र से पृथक करना क्षेत्र से अलग ही क्षेत्र क्षेत्र होता है ज्ञा क्षेत्र है ज्ञान प्रकाश क्षेत्र उपद्रष्टितादी तो लक्षण तो तो तो प्रागुतम क्षेत्र ज्ञान उपद्रष्टान भक्ता भक्त भक्ता भक्ता महेश्वर क्षेत्र ज्ञान का मुंजा इसी का न्याय न जैसे मुंजा इसी का कामल मुंज का का से उसका यत्न धैर्य से अलोकन होता है इस प्रकार यहाँ बुद्धि से विवेक करके पूछा करना है तो बाहर क्रिया से नहीं जैसे धैर्य पूर्वक ज्ञान छिद्रज्ञा मैं ज्ञान में क्षेत्र को जानता हूँ जो जो वस्तु ज्ञ है जो आपके ज्ञान के विषय है वो क्षेत्र है जो ग्ञ नहीं वो क्षेत्र ज्ञान सब का तो प्रकाश करने वाला किंतु किन्या नहीं है स्वयं ज्ञा नहीं सब का प्रकाश है सब का प्रकाश उसी जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों गे है तीनों का दर्शन हम जानते हैं जागृत का दृष्टा स्वप्न का दृष्टा सुस्वती का अपना है प्रपंच गे में आगे सत्य तो से हो अनुमान से हो शब्द परमाणु जिस किसी प्रकार से जो तो घेय हो गया वो जड़ है क्षेत्र रूप परमात्मा है ये विवेक करना है सर्वपात निर्मुतम कोई उपाधि तो गे हो जाएगा उपाधि रही तो। ब्रह्म स्वर्पण गेय इसको जो अनुभव करता है है। है। है है। से मिथ्या ज्ञान अपने ज्ञान नष्ट होता है सविशेष हेतु सबका सविशेषत्व का हेतु उसमें है तो निर्विशेष कैसे होगा तो देह धर्म उसमें तो इसलिए क्षेत्रम च माया निर्मित हफ्ती वस्तु नगर आदिवत असदेव सदासव है वास्तव होता तो उसका धर्म क्षेत्र में आएगा वो कैसा है माया निर्मित माया निर्मित हस्ती जादूगर सही है, जाता दिखा देता है स्वप्न दुष्ट बस स्वप्न में दिखता है तू कुछ नहीं घर के अंदर कितने सब पहाड़ पर्वत दिखता है मरुभि दिखता है नदी पर्वत सब गंधर्व नगर आदि काकाश में भी मेघ में सूर्य नगर जैसे दिखता है असत वास्तव नहीं वर्तमान विद्यमान विज्ञान निश्चित विज्ञानम ये जिसका ज्ञान निश्चित दृढ़ निश्चय हो जाता से तस् यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधा अवगत मिथ्या ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर मिथ्या ज्ञान नहीं जाएगा नष्ट हो जाएगा विरोधा तस् जन्म, हेत। जन्म हेतु जन्म हेतु इसलिए जन्म नहीं है नष्ट अभी इतनी बहुत दृष्टान उत्तरी बहु विधत्म क्षेत्र तो माया निर्मित हस्ती स्वपन वस्तु गंधर्व नगर इत्यादि बहु दृष्टान दिया क्षेत्र बहुत प्रकार है शरीर उतज्ञा स्थल सभी शिक्षण इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब अलग अलग है ज्ञान सब क्षेत्र है उच्च्ञा मिथ्या ज्ञान अवगम हेतु यथार्थ ज्ञानों से मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है दर्शन तथा भी पुरुषार्थ पुरुषार्थ सिद्धि सिद्धि तो, तो, तो मुख्य की कैसे होगी? कालांतर तो जाते मिथ्या संभवत फिर अन्य काल में फिर भ्रम हो जाएगा इसे आशंका तत्व जन्म हेतु तो अभाव जन्म हेतु तो नहीं है समय ज्ञानाध अज्ञान तत्काल निवृत्ति मुक्ति रीति पर्यटन तस् जन्म हेतु तो जन्म का हेतु नहीं रहा जन्म हेतु नहीं तो आगे बंधन प्राप्त नहीं हुआ सम्य ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान से अज्ञान कार्य नष्ट हो गया मुक्ति फलितम ये एवं व्यक्ति पुरुष गुणी सर्वथा वर्तमान विद्वान भूयो न अभिजात यदम जो पहले कहा था तदक उत्तम यथा है प्रामिक है उत्तरग्रंथम अवतरयुत व्यवहार वृत्त की आजे का ग्रंथ के अवतरण करने के लिए अति व्यवहार अति कथन करते भाष्य में न स भूये अभिजात सम्यक दर्शन फलं अभिद्यादि संसार बीज अनुभूति न जन्माभाव नगवान ने कहा समय दर्शन तो का पल है ज्ञान का पल है पुनः तो जन्म नहीं होगा कैसे होगा अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति कर अविद्या आदि संसार का बीजे की निवृत्ति होगी अविद्या आदि से काम करो संसार का बीज उसके निवृत्ति के द्वारा जन्माभाव कहा गया है टीका में अविद्या अनादि अनुवास्यम अज्ञानम अविद्या अनादि अनविवास्यम अज्ञान है अविद्या मिथ्या ज्ञानम तस्कार तो से आदिशब्दार्थम अविद्या आदि से आदि शब्द से मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान उसका संस्कार यही कारण है अविद्यालय कारण है उसके कारण मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान उसका संस्कार और संस्कार से आगे भ्रम होता है व्यवहित अनुद्वय अव्यवहित अनुवधति अभ्यकते तो जन्म कारण अविद्यामित क्षेत्र क्षेत्र जन्म का कारण क्षेत्र क्षेत्र जन्म का संबंध होता है तो जन्म होता है अविद्यामित अविद्यामित आविद्य का संबंध है व्यवधान अव्यवधान संबल अज्ञान से तो निवर्तक सम्य ज्ञान वक्तव्य व्यवधान अव्यवधान दोनों प्रकार बताया सर्वा मूलतः तो ज्ञान से अज्ञा तवर्थ का कारण वह अज्ञानिकवर्त सम्यत तवर्तक सम्यक दर्शन उक्तमी पुनः शब्दातरण उच्य अभिद का निवृत समय दर्शन ज्ञान यद्य शांतरण अन्द से करते हैं ज्ञान तो, अच्छा तो पहले बार बार कह दिया तद उपकार फिर जो कहा गया उसको प्रवृत्ति देखिए शब्देदना पुनः पुनर्वचन शब्द भेद से बार बार कथन किया जाता है सूक्ष्म अधिकारी भेद अनुग्रह है जो मुख्य अधिकारी जिसको ज्ञान हो गया उसके नाम इस ज्ञान नहीं हुआ अधिकारी विशेष के अनुग्रह करने के लिए बार बार कथन करते बार बार सुनते सुनते जो अशुद्ध अंत कोण का भी समय होता है तो ज्ञान हो जाता है जो वाक्य श्लोक सुना हुआ जो अर्थ सुना हुआ है वो पहले अर्थ ज्ञान नहीं कभी जो अशुद्ध अंतकोण होता है उसी से ही ज्ञान हो जाता है ऐसे प्रयास करते करते करते पता नहीं चलता पत्थर जो तोड़ते फिटते जाते फिरते फटता नहीं वो बहुत बड़ा पत्थर टूट रहा था दो दिन तीन दिनता ही नहीं टूटा एक दिन बना तो बहुत पिटते पिटते पहले से उसमें कुछ होता है पता नहीं चलता है पहाड़ से दिखता नहीं जो प्रहार देते हैं कुछ कुछ थोड़े से उसमें परिणाम विकार होता है होते होते अंदर डोल होता है कभी एक प्रहार से फिर बराबर फट गया एक प्रहार से फटता नहीं पहले प्रहार से भी उसमें कुछ कुछ हुआ है वो दिखता नहीं बाहर अंदर से थोड़ा थोड़ा कुछ का विश्लेष होता है फटना शुरू होता है कभी एक पहाड़ गया बराबर फट गया इसी प्रकार ये ज्ञान साधारण करते समय पहले मालूम नहीं होता है जब करते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता अंतोकन शुद्ध होता है उसका परिचय कौल है जब मुख्य वास्तव है वो विचार करेगा तो उसको दिखेगा वैराग्य बढ़े विकाग्रता बढ़े तो वो अंतोकन शुद्ध होता है जब शुद्ध अंतोक होता है धीरे धीरे विचार करता है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं लगातार पांच सात दिन समाज में तो ज्ञान हो जाएगा नहीं ऐसा कोई समाज में रहे योग करने वाले ठीक है वेदांत विचार करने वाले विचार करते रहे थे तो ऐसे शुद्ध अंत गण होता तो कम पदार्थ सत्य से का तो निश्चय ठीक हो गया तो माँ बाग्य अर्थ कभी एक बार ज्ञान हो जाएगा कुछ ज्ञान होने के लिए कोई नहीं अखंड ब्रह्माकार बुद्धि अखंड होकर के लगातार रहे अर्थ नहीं जो ब्रह्म पदाकार बुद्धि ऐसे बार बार विचार करने परो निधिशन करने परो कभी ज्ञान हो जाता है प्रतिबंध नष्ट होने परो वर्चन अधिकारी भेद है इसलिए अधिकारी विशेष अनुग्रह करने के लिए तो नौ बार इंद्र तो तीन बार गए बार, तो बार उनको ज्ञान हुआ तो इसलिए अधिकारी भेद विशेष अधिकारी भेद अधिकारी विशेष के अनुग्रह करने के लिए बार ने बार कथन करते शास्त्री ती इनकी आत्म तत्व दे थोड़ी सब देश हो जाएगी इन उसके लिए बार बार वही प्रश्न करते हैं विभिन्न शब्द से उक्त मी पुनः शब्दांतरा सर्वत्र परस एक न उत्कर्ष उपकर्ष भक्त Samang Samang परमेश्वरं परमेश्वरं तमं सर्वतेषु ठ पर विनश्य विनश्य पश्य सू सर्व भूतेसु नसुअ अवीन सी परमेश्वर यश्यति पश्य सर्वेश भूतेषु विनश्यसु सभूत विनाशी उसी अवीन परमेश्वर सामन रूप स्थित अविनाशी परमात्मा को जो लिखता है वो यथा से देखता है परसे सर्वत्र कोई सर्वत्र है का कोई ब्रह्मा उत्कर्षत्कर्षे स्थिति परमेश्वर परमत्व ईश्वर च उपवादय परमेश्वर परमश ईश्वर से परमेश्वर तो परम होश्वरो तो कैसे देहेन्द्रियमनोबुद्धिअव्युक्त आत्म अपेक्ष परमस् ईश्वर से परमेश्वर देहेन्द्रिय मनोबुद्धिअव्यक्त आत्म अपेक्ष देह बुद्धि के विचार है पर देह दे में भी आत्म प्रयोग करते हैं इंदिरो में मनो में बुद्धि में अज्ञान में उनकी अपेक्षा परिवस्त में तुम्हें लिखना पड़ेगा उसके आगे परमश ईश्वर ईशान शिविर नहीं, नहीं। परमश ईश्वर से विग्रह हो गया ईश्वर का ईशानशील परमेश्वरा गये तम सर्वेषु भूतेष्ट संपूर्ण भूत में सामने परमेश्वरे ठीक है अन्न उम्मेषु भूतेष् सामने कहा तम आत्मा जीव तम जीव सर्व भाष्य संख्या आश्रय उनके नाश हो जाएगा तो उनमें आश्रित परमात्मा भी नष्ट हो जाएंगे क्योंकि संपूर्ण भूत में स्थित है आश्रय का संप्रसारूत आश्रय नष्ट से आश्रय स्थित आदि नष्ट हो जाते हैं, तो सब भूत नष्ट हो तो निश्चित परमेश्वर हो शंकर अविनाशी भूता नाम परमेश्वर से च अत्यंत वैलक्षण प्रदर्शनार्थम भूत विनाशी परमात्मा अविनाशी विनश्यसु अभिनश्यम इसका है भूत और परमेश्वर में अत्यंत वैलक्षण है टीका में इति अभिनश्यम विषय अवीन्य विशेषण उभत्र विशेषण सेत् भूतमें विनश्यसुपरमात्मे अन विशेषण तात्पर्य धन का अत्य वैलक्षण के नानाशाध्याणे नाशन भूता ईश्वर से भूतों का नाश होता है ईश्वर का नाश अनाथ है इसलिए परस्पर विलक्षण होने पर कथम अत्यंत विलक्षण सविशेषत्व भिन्न तुल्य अत्यंत विलक्षण कैसे जैसे ईश्वर से भिन्न है भूत जड़ उनसे भी दोनों में रहा और सविशेषत्व जैसे ही विशेष उसे दोनों में सविशेषत्व तुल्य हो गया सविशेषत्व भिन्न दोनों बराबर हो गया तो अत्यंत वैलक्षण के कुछ विलक्षण होगा अत्यंत वैलक्षण क्यों ऐसा शंका करता है तो उसका उत्तर तदभा में सभी भावे भी परस्य परस्य दा में है सबसे तदभा सबसे कोई धर्म नहीं अत्यलक्षण ये वक्त जन्मन भाव विकारेश जन्म के भाव विकार के जायेटस्थति आदि सर्वेशाण जन लक्षण भाव विकार मूलम जितने भाव विकार अस्थि विपरी अत सभी छाव विकार में जन लक्षण भाव विकार मूल जन लक्षण स्वरूप भाव विकार मूलम जन्म होने पर ही अस्थि वर्धते विपरिणम त्यागे कि अस्थिशब्दे जन्म अन्तर भाव अस्थित जन्मोत्तर भाव अन्या सर्वे भाव विकारा विलासाता जन्म किरभाव जन्मोत्तर जन्मोत्तरभावी नकारा भाव विकारा विना जन्म जन्म उत्तरेकार जन्म तो जन्म जन्म कि अंतरण जन्म जन्म के बिना उत्तरे विकार में जन्म नहीं हो तो आगे तक विकार के बिना नहीं जन्म का तो अंतरण जन्म जन्म के भीना। <coughs> भीना बिना विनाशान विकार से कश्य दुख पत्ते थे शंका करते विनाशिक कोई विकार हो सकता है तो अंत्य विकार कथन भाव पदार्थ ही नहीं रहा तो उसका विकार कैसे होगा भाव्य पदार्थ भाव पदार्थ जो नहीं रहा तो विनाश के बाद उसका विकार कैसे होगा सती धर्मीण सती तो धर्म धर्मी धर्म धर्मी भाव पदार्थ हो तो उसमें धर्म विकार होगा धर्मी ही नष्ट हो गया तो विकार कैसे होगा तो अंत विकार है तो सीधे फलित विनाश अंत विकार है ये निश्चित होगा तो, तो निष्पन्न फलित तो अर्थ क्या है तो अंत्य भाव विकार अभाव अनुवाद न अंत्यार विनाश अभाव है उसका अनुवाद कर विनश्य स्विन्नश्यतम परमात्मा का विनाश नहीं होता अविनाश इसका अनुवाद करके पूर्व भावी मानसर्वे भावी विकार सिद्धा भवंती सहकारी पूर्व भावी और पांच विकार सबका प्रतिषिध हो जाएगा परमात्मा उनके कार्य के साथ कोई विकार नहीं ऐसा जन्म आदि नाम कार्य जन्मादि विकार का कार्य क्या है कार्य के साथ प्रतिष्द होगा कागजाचित कर सकते कागजाचित कर सकता जन्म जिसका कभी कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा तब अभी उसमें स्थित का उसके साथ साथेद हो जाएगा से, से करने परमेश्वरस्य परमेश्वर ये गया उसका उपकार करते वैलक्षण्यम अत्यंतमे परमेश्वर सिद्धम निर्विशत्व एक विलक्षण ईश्वर ईश्वर में वैलक्षण्य विलक्षण सात्यम विलक्षण सुनिवे निर्वशेषते हैं सर्व भाव विकार निर्विशेष है, कोई विकार नहीं तो विशेष नहीं है, निर्विशा और एक तो में क्या है उसे भी ही या पस्याति सा पस्याति उसका व्याख्यान करतेम यहम परमेश्वरम पश्यती सपश्य थी ऐसा परमात्मा को जो दिखता है वो दिखता है ठीक है नशेषण ईश्वरम पश्य नए पश्यती उत्तम नाक्षपति ये जो कहा उत्तम विशेषण ये उत्तर विशेषण कहा गया ये सम्वर कहा गया से ईश्वर को देखता हुआ देखता है ये जो कहा गया ये इसके ऊपर आक्षेप करते जो देखता है वो देखता है ये क्या है और सब लोग देखते है किम विशेषाण्वर को कोई देखे नहीं देखे सब लोग को देखते ही अंध को छोड़कर सब लोग देखे हैं अंध नहीं देखता है तो अन्य विषय ज्ञान होता है तो विशेषण क्या है परमेश्वर को देखने वाला दिखता है परमेश्वर को नहीं देखने वाला तो है तो घटा फटा भोग्य वस्तु देखता है तो विशेषण क्या है ठीक है नांग मुख से अनात्मनिष्ठ से ती विपरीत दर्शित ईश्वर प्रबण से और उसका मुखरीतर विपरीत है संतार संसारी संतारों को प्राप्त करना चाहता है अनात्म निष्ठा से अनात्मा से जड़ागढ़ अनात्मा को देखता है नहीं देखता है देखता था क्योंकि विपरीत राज्य में जो सर्प देखता है वो राजू को देखता है राजू को देखता है, देखता है। जा जा नहीं देखेगा तो नहीं देखा वो वो तो सर्प्रो देखता है। दर्शी इसलिए उसको कहा तो वो नहीं देखता है जो सर्प देखता है वो नहीं देखता है अर्थात सर्प्र देखने वाले वस्तुता नहीं देखता है इसे कहा विपरीत दृश्य के जो अनात्म निष्ठा है दर्शित ईश्वर प्रवण से भी समय दर्शित तो. ईश्वर प्रवण ईश्वर की ओर जो अभिमुख्य उसके ओर करता है उसको देखना चाहता है तो वही देखेगा ईश्वर दर्शित तो. सम्यकृष्टी ईश्वर दृष्टि ऐसा विवक्षा करके विशेषण दिया जो परमात्मा को देखता है अभिनाति को देखता है वो यथार्थ देखता है अरे बाकी राज्य में सर्प गोद्र जलधारा जी देखने वाले वो नहीं देखते ठीक तो नहीं देखते ब्राह्मण दे दे देखता है सब लोग दे देखते थे सब पश्यती इसलिए वही देखता है अन्य भ्रांत नहीं देखता है ठीक में उत्तम एवं दृष्टान विवरण दिया था वास्तव में दृष्टि ही, यहाँ तिरदृष्टि ना ग्रस्त दृष्टि, अनेक चंद्र पश्य तिर रोगा पर एक चंद्र उसको दो दिखेगा तमेक्षा एक चंद्रदशि जो एक, ना एक है। उसको कथ विशिष्य है सवे पश्य है तथा यहाँ की एक अविभक्त यहां आत्मा पश्य स विभक्त अनेक विपरीत विशिष्य से सब पश्यति सर्वूत में एक अविभक्त बेहद तो अलग अलग नहीं सबके शरीर आत्मा अलग अलग होता है एक ही आत्मा है जैसे आकाश सबके अंदर बाहर एक है सबके शरीर के अंदर बार एक, है। अंदर बार एक आत्म चैतन्य जो दिखता है सब विभे तो, विभक्त तो अनेक आत्मा विपरीत सदस्य है विषय और अनुज्ञानिक क्या है बेहद सब तो पुत्र पुत्र तो आत्मा दिखते विपरीत सदस्य उनसे विशेष करते देखने वाला यथाश दिखता है ठीक है यह पश्चिम इत्यादि अर्थ में उपारण करते पश्चिम की सबसे इसका अर्थ क्या बात इतरे पश्चंतो की न पश्यंती अन्य देखते थे ठीक तो तो तो तो नहीं देखते विपरीत दशी का विपरीत दशी विपरीत दर्शन करने से ठीक नहीं देखते देखते है सर्प रहे वो तो क्या देखते तो जो सर्प समाचार पाक में बैठा है बाल वो ही देखता है अन्य लोग बड़े बड़े विचार वाले भी सर्प समय डर रहे तो नहीं देखते खते तो ना कितु में नहीं देखते विपरीत अनेक चंद्रदर्शिदर्शी जिससे नहीं देखता है ठीक नहीं देखता है द्थे द्थे द्थे द्थे द्थे द्थे द्थे द्थे। इस, इस तरह मतलब अन्य अन्य कौन ही पर वस्तु निश्चय व्यती पर वस्त पर ब्रह्म निश्चय से अमीन अतिरिक्त जितने सब भ्रांत है इसलिए नहीं दिखते त्य ज्ञानन किया तत्फलो तस्वे स्तु तदेतु पुरुष प्रवर्तमें श्लोकान तरह सम्यक ज्ञान से क्या फल होगा इस अपेक्षा अब इसका फल फल कथम करके तस्वस्त के द्वारा ज्ञान की अनुसार चाहेंगे हमको प्राप्त हो तो तद हेतु तो प्रवर्तित फल की इच्छा है तो उसके साधन में प्रवृत्त होना चाहिए ज्ञान की इच्छा है तो ज्ञान के साधन में पुरुष सा प्रवृत्व हो प्रवर्तितुम श्लोकांतरण भगवान करते जथ समय दर्शन से में ही करते श्लोकार जो समय के दस में ईश्वर अभिलाषी सर्वत्र एक है ऐसे जानने वाला ठीक जानता है उसका फल प्रथन करके उसकी करनी चाहिए इसलिए कि उसमें मुख्य प्रवृत्व हो इसलिए श्लोक का आरम्भ करते यस्त सत्त शब्द पश्य समस्थित नी न समना परांगति सर्वत्र आत्मना साम पश्य ततो तथो पर स्थित ईश्वर वो सम्यन जो एक समकूपे दिखता है सर्वत्र एक आत्मना आत्माना आत्मा न अपने न की हिंसा से हम नहीं करते करता है तरामगति तो तो मोक्ष को प्राप्त करता है ठीक है यदि तथा शब्द ये समम ही सर्वत्र ही ही का सर्व समी कहा कार का संबंध करना तथा श्यन उपलब्ध मनो कियापूर्ण भूतम एक स्थित ईश्वर निर्विश उसको साक्षात्कार करते आत्मा आत्मना ही अपने से नहीं करता है याति श्लोक न हीन से आत्मना साक्षात अज्ञानिक निवर्तक अज्ञान अज्ञान कार्य अनर्थ अनर्थ का नासन, दस से से अन्य गतिर आवरण ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है आवरण रूप जो कार्व्य वस्तु का नाशन पर सर्वोत्कृष्ट गतिम तक गति परम प्रसार मुख्य परमानंद परमानंद का अनुभव करता है विद्वान तो ये चतृष्ठ पादे दशन आक्षात्कार करतील्यवस्थित समी स्थित अतीत अन श्लोकोक्तलक्षण पूर्वश्लोक में कहा गया उसका लक्षण है ईश्वर का लक्षण बताया समीक्षा परमेश्वर अवीन तम ये साक्षात्कार करता है समं पश्यम नीनस्थान निंस का हिंसा न कुर आत्मा अपने से अपना हिंसा नहीं कर आत्मा नीनस्थित तहिंसना पराम प्रतिष्ठान अपना हिंसा नहीं करता है इसलिए मुख्य को प्राप्त करता है इसके ऊपर आत्मानी चतुर्था चौदह पीछे आक्षेप करता है नस्ती आत्मान आत्मान हिंसा नहीं करता है हिंसा तो अपने आत्मा की, की हिंसा तो प्राप्त नहीं तो न ही आत्मना आत्मान ये लेकर के आक्षेप करता है वास्तव में न नहीं वो कस्ते थे प्राणी स्वयं आत्मानी स्वयं स्वयं आत्मान स्वयं कोई अपने आत्मा का हिंसा तो कोई नहीं करता है कथम उच्च अप्राप्त तो न ही नती थी अपराप्त तो का निषेध नहीं होता है यदि कोई हिंसा करता है तो ये नहीं करता है ये कहेंगे कोई करता है तो नहीं नहीं करता है ये तो चलेगा कोई भी नहीं करता है तो कहेगी न ही नती कहना अप्राप्त का कैसे निषेध करते ही नीका मिल गया है न पृथ्वित प्राप्ति द्वारा निषेध अब आया यथा न पृथ्वी अग्निश्त अभ्योग न अंतरिक्ष इत्यादि पृथ्वी में अग्निचय नहीं करना चाहिए अंतरिक्ष आकाश में नहीं करना चाहिए हिरण्य निधाय सुवर्ण के रास्ता स्थापना करके सुवर्ण अग्निचरण करना चाहिए यह विधि के लिए न पृथ्वी न अंतरिक्ष न दिव्य सका तो अंतरिक्ष आकाश में कोई अग्निचरण तो प्राप्त ही नहीं निषेध्याम प्राप्ति के द्वारा पृथ्वी प्राप्ति निषेध हो गया न अंतरिक्ष आकाश में नहीं स्वर्ग में नहीं ये प्राप्ति अभाव प्राप्ति ही नहीं अयम निषेध मुख्य नहीं सद नि मुख्य नहीं हिरणा हिरण सुन स्थापन करके अग्नि चयन करे प्राप्तिमान तो दिवी निषेध नहीं है इस प्रकार यहाँ निषेध ठीक नहीं है यथा न पृथ्वी न अंतरिक्ष इत्यादि यहाँ तो शाम सिंह कहता है नषदान तिरस्करण उप करते है अज्ञान आत्मा तिरस्क अज्ञान आत्मा का तिरस्कार करते ज्ञानी आत्मा का तिरस्कार नहीं करता है आत्मा तिरस्कार ही हिंसा है ओ